My name is Mohita Gupta. I am recording Punjabi as part of Kopalamba Read Fest 2015. Uh I'll be saying some inspirational quotes with this translation in Hindi. Uh pehla Je tu rab nu paana chahnda taakar sabna nu pyar duje nu maala kehne walia pehle apna aap swar matlab agar tu bhagwan ko paana chahta hai to sabse pyar kar दूसरों को बुरा कहने वाले पहले अपने आप को सुधार जैसे कि एक हमारा दूसरा कोट रहता है बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई अर्थात दूसरों में हम बुराइयां ढूंढने तो चले जाते हैं पर खुद का मन खोजना भूल जाते हैं हम कितनी हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं पहले उसको तो देख दूसरे को बाद में सुधारना पहले खुद को सुधार ले दूसरा सिखले रहना रब दे रंग विच ना तू चतुराइया सारी दुनिया तेरी है जे मन दे विच अर्थात भगवान के रंग में रहना सीख ले अच्छा बन चलाकिया मत कर अगर मन में अच्छाइयां है तो सारी दुनिया तेरी है तीसरा बोलने तो पहला ही सोच लो क्योंकि बोलने तो बाद सोचा नहीं पछताया ही जा सकता मतलब हमें हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि बोलने के बाद हम सोच नहीं सकते सिर्फ पछताते रह जाते हैं कि हमने क्या कह दिया चौथा बच के रहना वहमा परमा तो क्योंकि कुछ नहीं मिलता बिना कर्मा तो मतलब वहम भ्रम और ख्यालों से बच के रहना चाहिए क्योंकि अच्छे कर्मों के बिना कुछ नहीं मिल सकता पांचवा इंसान अपने दुखों का इल्जाम बहुत छेती रब सर खोप देता है पर एगल कभी नहीं सोचता कि मैं रबदा के हां बंदा कितना खा मतलब इंसान बहुत जल्दी अपने दुखों का इल्जाम भगवान पे लगा देता है पर वो ये नहीं कभी सोचता उसने भगवान का कहा कितना माना है भगवान का कहा माना भी है सुना भी है कुछ नहीं सोचेगा सिर्फ इल्जाम लगाता चला जाएगा कि तूने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया छटा तकदीर के लिखे पर कदे शिकवा ना कर ए बंदे तू इतना अकलमंदी जो खुदा दे इरादे समझ सके मतलब किस्मत में जो लिखा है उसके लिए गीला नहीं करनी चाहिए तू इंसान इतना भी समझदार नहीं है कि भगवान के इरादों को समझ सके सातवां किसे न उजाड़ के जे वसया त की बसया बंदा किसे न रुवा के जे हसया त की हसया मतलब किसी को बर्बाद करके अब खुद को कर, बसना नहीं कहते किसी को रुलाकर खुद हंसना उसको हंसना नहीं कहते इंसान वो जो दूसरों को हंसाए दूसरों को खुशियां दे वो नहीं जो दूसरों को बर्बाद करके दूसरों को रुला कर खुद का खुद में बड़ा बनने की कोशिश करे अंत में हार उसी इंसान की होगी जो दूसरों को बर्बाद करके खुद बसने की कोशिश करेगा जो दूसरों को रोना देकर खुद हंसने की कोशिश करेगा आठवां अपने जीवन में किन्ना भी ऊपर क्यों ना उठ जाओ पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कदे ना भूलो अर्थात अपनी जिंदगी में कितना भी बड़े बन जाओ आसमान छू लो पर अपने बुरे वक्त को और अपनी गरीबी को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वही जीवन का सच है नवा बंदे का कम है बंदगी करना फल देना मालिक दी मौज है अर्थात इंसान को सिर्फ अपने कर्म करते रहने चाहिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए वो भगवान देगा जैसे कि कहते हैं करम कर फल की चिंता ना कर 10वां खुशियां पावें निकिया ने पर ए असि आप कमाइयां ने किंज जीना इस जंग ते सजना ए अकेला सानु खा के आईयां ने अर्थात खुशियां चाहे कम हैं पर वो हमने खुद ने कमाई हैं जिंदगी की इस जंग में कैसे जीना है वो ठोकरे खाकर ही हमें समझ में आई हैं थैंक यू